वेदान दर्शन की 36वीं कक्षा वेदान दर्शन के दूसरे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसके 10 सूत्रों तक हमने पीछे देखा था मूल प्रतिपाद्य विषय कि जगत का उपादान कारण प्रकृति है ब्रह्म नहीं है और शास्त्रों में कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति कारण नहीं है कुछ भी कारण नहीं है तो वहां कैसे संगति लगे वो इन्होंने बताया अविरोध है उनमें तो प्रकृति के लिए असत शब्द का प्रयोग करते हुए भी वास्तव में तो उसकी सत्ता है वो कार्य रूप में नहीं है इत्यादि बातों को पीछे इन्होंने बताया था और इसी के संबंध में कुछ और बातें आगे करेंगे पिछले पार्ट में से किन्नी को पूछना है तो पूछ सकते पूछे चार्य सूत्र संख्या सात उसके भाष्य में दो तरह की व्याख्याएं की गई हैं दूसरी व्याख्या में और पहली व्याख्या में क्या विशेष अंतर है हाँ। क्योंकि पहली व्याख्या भी और दूसरी व्याख्या एक जैसी लग रही है दोनों का अंतिम अभिप्राय तो एक ही निकाल रहे हैं वो असत शब्द की स्पष्टता कर रहे हैं लेकिन दोनों में थोड़ी भिन्नता है वो ये कि पहले में व्याख्या में जब कहा प्रतिषेध मात्रत्व यदि हम असत ऐसा आप कहो कि कार्य जगत के कार्य जगत की उत्पत्ति से पूर्व असत था यानी कुछ भी नहीं था तो इससे तो प्रतिषेध मात्र होगा इससे तो हर चीज का प्रतिषेध हो जाएगा हर चीज का मतलब न केवल प्रकृति का प्रतिषेध होगा इससे तो ब्रह्म का भी प्रतिषेध हो जाएगा क्योंकि पूर्व पक्षी जो अपनी बात रख रहा था वो प्रकृति के प्रतिषेध में बात को रख रहा था असदैव सोम्य इदम अग्र आसित यहां पर पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या था कि सिद्धांती जो प्रकृति को उपादान कारण मान रहा है उसका मैं खंडन कर दूं उसके लिए ये वचन ढूंढ करके ले आया वचन बोल दिया याद आ गया उसको तो प्रकृति का निषेध कर रहा था तो उसी की अनुसरण शैली से अगर देखा जाए कि अगर आप ये मानते हो कि असत था असत मतलब तो कुछ भी नहीं था फिर तो फिर तो ब्रह्म भी नहीं था वहां पर तो जो दोष आप प्रकृति के लिए कह रहे हो तो ब्रह्म तो पहले था ये तो आप भी मानते हो और अगर आप असत का यही अर्थ लेते हो कि कुछ भी नहीं था फिर तो ब्रह्म भी नहीं था तो इससे तो आपका भी खंडन हो रहा है तो ये वाक्य तो ठीक नहीं है आपका असत का ये अर्थ हो नहीं सकता तो पहला तो इस तरह से दोष दिखाया उस पर आरोप लगाते हुए ब्रह्म का भी निषेध होने लगेगा दूसरे में इन्होंने सीधे सीधे समाधान किया पहले वाले में तो निषेध मुख से समाधान किया कि अगर ऐसा कहोगे तो आप में भी दोष आएगा आपका पक्ष भी खंडित हो रहा है इससे तो अपने पक्ष का उदाहरण नहीं किया इसमें केवल इतना दिखाया कि आपके पक्ष में भी दोष आ रहा है और आपके पक्ष में दोष आ रहा है तो आप इस तरह का अर्थ कर ही नहीं सकते इस तरह प्रमाण को हटाया वो जो वचन दिया उसको निरर्थक सिद्ध किया ऐसे दूसरा उत्तर दिया गया उसमें प्रतिषेध मात्र का मतलब कुछ विशिष्ट चीजों का ही प्रतिषेध किया गया है जो प्रसंग है जो प्रसक्त है उसी का केवल प्रतिषेध किया गया और वो प्रसक्त क्या है कार्य जगत जब कारण रूप में बदला तो कार्य जगत के जो गुण धर्म थे प्रकट व्यक्त थे उनका अभाव मात्र कहा जा रहा है कि ये जो असत है वो प्रकृति के होते हुए भी असत क्यों कहा कि उसमें स्थूलत्व और शब्द स्पर्श रसगंध आदि जो ये गुण हैं ये वहां पर नहीं थे इस दृष्टि से दोनों की भिन्नता है और कोई बोलिए ओम आचार्य सूत्र संख्या नौ आचार्य इसमें जो उदाहरण दिए हैं दृष्टांत दिए हैं जैसे मृतपिंड्रीडनक वस्तु पिष्टम सतूत आकाशे लेय कृतम करके तो यदि हम उसकी वजह और कोई ऐसा दृष्टांत है जैसे कि कोई बिस्किट वगैरह ले लिए है अब उसको चूरा कर दिए चूरा करके जब फूतकार फूद, फूंक देते हैं तो उसका गंध तो वहां पर हमें उस समय तो लगता ही है तो दूसरा उदाहरण क्यों देना चाह रहे हो आप इस उदाहरण में कोई दिक्कत है ये इन्होंने उदाहरण दिया आप उदाहरण को बदलना क्यों चाह रहे हो जैसे इन्होंने उदाहरण दिए उस दृष्टि से उस यदि गंद ना माने, उसमें यदि तो उसमें तो नहीं है इसमें तो नहीं है लेकिन आप, तो आप, आप आपका अभिप्राय इस तरह का लग रहा है कि ये बात सभी कार्य वस्तुओं में घटनी चाहिए मिट्टी के ढेले में तो आपको लग रही है कि चलो यहाँ तो घट गया लेकिन बिस्किट आदि और ऐसी कोई चीज हो सुगंधित हो और उसको पीस करके उत्कार करें तो और गंध आ जाएगी उसकी बंधा हुआ है तब तो फिर भी उतनी गंध नहीं आएगी पीस करके और बिखेर दो तो एकदम से तेजी से गंध आ जाएगी तो गंध तो वहां पर बढ़ सकती है, हो सकती ठीक है देखिये है ये उदाहरण बहुत स्थूल उदाहरण है केवल समझाने के लिए जहां गंध नहीं आती है उसको उन उदाहरणों को गंध के संदर्भ में ले सकते हैं जहां रूप दिखाई नहीं देता है उन उदाहरणों को रूप के दृष्टि से ले सकते हैं और स्थूल जगत से प्रकृति बनी वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है बहुत ज्यादा सूक्ष्म हो जाती है उस दृष्टि से अगर मिट्टी को हम थोड़ी सी लेके और बहुत सूक्ष्म बारीक करके उड़ा दें तो पता भी नहीं लगेगा उसका ऐसी बिस्किट का भी यदि बिल्कुल चूरा करके और बहुत सूक्ष्म करके और तनु कर दिया जाए विरल कर दिया जाए बहुत ज्यादा तो कम होने से हमारे को पता नहीं लगेगा इतना ही अर्थ है इसका सीधे सीधे मूल उदाहरण से शत प्रतिशत सामने कभी भी नहीं होता है केवल समझाने के लिए है ये समझाने के लिए है प्रकृति में इस दृष्टान्त से ये नहीं अर्थ ले लेना कि मिट्टी में रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण थे और चूरा करके फुतकार कर दिया तो वो गुण समाप्त हो गए तात्विकता ये है कि गुण वो वहां पर है अभी भी हमें उपलब्ध नहीं हो रहे सूक्ष्मता होने से विरलता होने से हमारी इंद्रियों से वो ग्राह्य नहीं है इतना ही अर्थ है ऐसा ही प्रकृति के साथ नहीं कर, समझ लेना है कि ये कार्य जगत था उसको इतना सूक्ष्म हो गया कि अब वो गुण हमें उपलब्ध नहीं हो रहे वो गुण थे ही नहीं वहां पर प्रकृति के संदर्भ में क्या देखना होगा ये गुण थे ही नहीं वहां पर थे तो अव्यक्त ऐसे थे वो केवल सूक्ष्मता के कारण हमें पता लग, नहीं लग रहे हैं ऐसा नहीं है उस रूप में थे ही नहीं वहां पर जो विभिन्न रंग रूप हैं वो उस तरह से नहीं था वो अव्यक्त के रूप में था केवल सूक्ष्मता कारण नहीं है कि जब कार्य जगत बनता है तब पांच तन्मात्राएं बनती हैं अब इन पांच गुणों की शब्द स्पर्श गंध की अभिव्यक्ति होती है प्रकृति पंचतन मात्राएं जो बनी इससे पहले की जो चीजें उनको अगर इकट्ठा कर देंगे तो वहां पर केवल इकट्ठा मात्र यू ही तो वो शब्द स्पर्श्रसगंध नहीं आने वाले हैं वहां पर तो कितना भी कर लो उसको पास में ले आओ संगठनित कर लो ये तो विशेष प्रकार से बनेंगे तब ये गुण आएंगे प्रकट होंगे नहीं तो नहीं आएंगे तो ये पूरी तरह से उदाहरण नहीं होता है केवल एक अंश में ही लिया जाता है ठीक है जी और कोई बोलिए अच्छा जी पांचवें सूत्र में पृष्ठ संख्या एक सौ पृष्ठ की नीचे से दो पंक्तियां ये विशेष और अनुगत की व्याख्या स्पष्ट नहीं हुई तो अभिमानी का व्यपदेश क्यों किया जाता है विशेष और अनुगति के द्वारा ठीक है इसके कारण से तो विशेष की अलग अलग व्याख्या होती हैं एक तो विशेष ये कथन है कि एक महाभूत का दूसरे महाभूत से भेद है या तो प्रकृति का परमात्मा से ब्रह्म से भेद है यह बताने के लिए विशेष कथन करने के लिए कि यह परमात्मा से भिन्न है यह विशेषता होगी अग्नि आदि से ब्रह्म भिन्न है यह भिन्नता को विशेषता बताएंगे तो वो भिन्नता होगी एक तो यह अर्थ है भेद बताने के लिए विशेष का मतलब तो है भेद बताने के लिए और भेद किसका कार्य जगत का परमात्मा के साथ में भेद बताने के लिए उदयवीर जी ने इस तरह से व्याख्या किए और ब्रह्मि जी ने भी ऐसा किया है जी के अनुसार ही जी ने तो खैर खोला ही नहीं है इसको और अनुगत जो है उसके लिए उदयवीर जी ने खोला है कि ये परमात्मा यानी ब्रह्म इन सब में अनुगत है विद्यमान है अंदर गया हुआ है अनुगति है उसके पीछे पीछे इनके अंदर व्यापक है यानी सर्वव्यापक है इस दृष्टि से अंदर है और अंतर्यामी है इस रूप में वहां पर कथन है इन कार्यों में भी परमात्मा विद्यमान है यह बताने के लिए यहां पर एक किया गया है। तो परमात्मा के लिए यह अभिमानी फिर कैसे अगर अनुगत है तो कैसे प्रयोग हो रहा है नहीं मिट्टी बोली मिट्टी अपने आप में नहीं बोलती लेकिन मिट्टी में परमात्मा है मिट्टी का जो प्रकटीकरण है वो परमात्मा की ही कला का प्रकटीकरण है उनके अपने गुण हैं, जैसे कि चित्र में चित्रकार के गुणों का प्रकटीकरण है यद्यपि चित्र में जो भी रंग दिखाई दे रहे हैं वो चित्रकार के अपने रंग नहीं हैं, अपने मतलब उसके शरीर से कुछ निकाल के और फिर कुछ बनाया नहीं। रंग अलग ही थे पहले उसने उन रंगों का तालमेल ऐसा किया कि एक विशेष चित्र बन गया आकर्षक चित्र बन गया तो चित्र में चित्रकार ही दिखाई देता है चित्र बोल रहा है मतलब क्या होगा वहां पर चित्रकार बोल रहा है चित्र हमें यह संदेश दे रहा है चित्र संदेश दे रहा है मतलब वास्तव में कौन संदेश दे रहा है चित्रकार संदेश दे रहा है वो ही उनमें व्याप्त है उसके माध्यम से वो प्रकटीकरण हो रहा है तो मिट्टी बोली जल बोला सूर्य बोला ये जो सारी बातें है उसने इच्छा की नहीं, इनके माध्यम से वो परमात्मा की इच्छा व्यक्त हो रही है परमात्मा की इच्छा वहां पर व्यक्त हो रही है वो इनमें अंतर्यामी है इसको बताने की एक शैली है ये तो हो गया चाची आठवें सूत्र की प्रथम दो पंक्तियां एक बार फिर से अपितों से ये ये और असमंजस से क्या समझाना चाह रहे हैं ये, ये तो आक्षेप है पूर्व पक्षी का सूत्र है पूरा सूत्र पूर्व पक्षी हा हाँ। पूर्व पक्षी का सूत्र है तो वो आक्षेप लगा रहा है अपीत तद्वत प्रसंगात अपीति मतलब प्रलय में जिसको कि इन्होंने दूसरी पंक्ति में कहा प्रकृत अभाव तदा लयावस्थाया प्रकृत तदर्मापत्तिर भवेत तब लय अवस्था में यानी प्रलयावस्था में प्रकृति में तदापत्ति यानी कार्य जगत की आपत्ति तत्प्रसंग प्रसंगात उसी के समान प्रसंग गुणों की प्राप्ति होने लगेगी जैसी कार्य जगत में गुण होते हैं वैसे ही कारण में भी आने लगेंगे और ऐसा होगा तो असमंजसता यह होगी कि फिर कारण और कार्य में अभेद होगा जब समान गुण हैं तो अभेद हो जाएगा जबकि कारण और कार्य में भिन्नता भी दिखनी चाहिए हमारे को ठीक है कुछ की समानता हो सकती है लेकिन भिन्नता भी दिखनी चाहिए तो फिर तो प्रकृति भी स्थूल हो जाएगी जैसे कार्य जगत स्थूल था तो ये तो अपेत हो जाएगी गलत हो जाएगा असंगत होगी जबकि प्रकृति सूक्ष्मी ही होनी चाहिए ये असंगतता आ जाएगी अच्छा दसवे सूत्र में कथम असतः सत्या सतवे व स्व्यशीप इस वचन को उद्धृत करते हुए स्वपक्ष में दोष के रूप में दिखा रहा इतने मात्र से स्वपक्ष में दोष नहीं आ रहा है ठीक है ये तो उसको संकेतित कर रहे हैं क्या कि बोले जो आप असत कह रहे थे उसने पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि यदि तरी नायम हेतु युक्तो अपितो तो निर्दिष्ट है सहेतुआ भाषा तो इसमें यू कहना चाहते हैं कि यदि आप उसको असती मानते हो कुछ भी नहीं था और आप प्रकृति का खंडन कर रहे हो तो उपनिषद के वचन में जिस वचन से आप असत को कह रहे हो वही उपनिषद के वचन में ये था कि असत से नहीं हो सकता वास्तव में तो सत्य था सत्था तो सत्य को तो मानना पड़ेगा और सत को मानोगे तो आप किसको सत मानोगे वहां पर पूर्व पक्षी को पूछेंगे तो वो ब्रह्म को ही मानेगा प्रकृति को तो वो मान नहीं रहा है तो इस वचन से असत की जगह तो सत आ गया ये तो हमें स्पष्ट हो गया कि असत का मतलब अभाव नहीं है सत तो है कुछ ना कुछ और पूर्व पक्षी के मत में दोष बनेगा कि आप सत मानोगे तो किसको मानोगे ब्रह्म को मानोगे और ब्रह्म को सत मानोगे तो यह भी साथ में मानोगे कि ब्रह्म उपादान कारण है कार्य जगत का ठीक है तो जो दोष आपने बताया था प्रकृति के संदर्भ में जब मैं प्रकृति को उपादान कारण कह रहा था बोले असमंजसता आ जाएगी वही गुण इसमें भी आ जाएंगे तो ये तो फिर सत उसी शैली से तो सत में यानी ब्रह्म में भी दोष आ जाएगा कि ब्रह्म भी बल्कि और ज्यादा दोष आएगा एक तो ब्रह्म भी स्थूल हो जाएगा जबकि ब्रह्म सूक्ष्म है फिर ब्रह्म को भी आपको जड़ मानना पड़ेगा क्योंकि जगत तो जड़ है और ब्रह्म में तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ही नहीं उनसे परे है ये वचन भी मिलते हैं तो फिर उसमें भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध मानने पड़ेंगे आपको तो इसके माध्यम से तो इस वचन से अपने आप में दोष नहीं बताया इसमें केवल पहले तो सत्य को सिद्ध किया है तो सत्य तो मानना पड़ेगा और सत्य क्या है इसलिए इन्होंने आगे लिखा ना तस्मात तथापि जगत कारण भूत जगत के कारणभूत तो ब्रह्म में आपके अनुसार सत्व को मानना पड़ेगा ऐसे दोष बनेगा जी ये जो अपना सिद्धांत पक्ष है कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्ट तो इसमें हम किस तरह से निर्धारण करेंगे कि कारण के कौन से गुण कार्य में जाएंगे और कौन से गुण नहीं जाएंगे जैसा देखा जाता है उसी आधार पर निर्धारित होगा एक सामान्य नियम तो यह है उसको हम सब गुणों के ऊपर लगा सकते हैं सभी गुणों के ऊपर लगा सकते हैं कि जो गुण कारण में है वो कार्य में आएंगे ठीक है ये जिन चीजों को भौतिक चीजों को हम बनाते हैं वहां पूरी तरह लगता है कि सूत धागा हमने जैसा लिया वैसा ही कपड़ा बनेगा उसी रंग का उसी तरह का चिकना या खुरदरा जो भी है उसी तरह का बनेगा पतला या मोटा इस दृष्टि से तो कोई दिक्कत नहीं है सब जगह ये घटेगा स्थूल चीजों के अंदर दूध से दही बना है इन रासायनिक चीजों के अंदर भी उसमें कुछ चीजों को तो झूका तो होगा क्योंकि दूध में जितना घी है उतना ही तो दही में भी रहेगा नया तोड़ ना बन जाएगा गाय का दूध है तो कम घी मक्खन निकलेगा भैंस का है तो ज्यादा निकल जाएगा इत्यादि जैसा दूध दूध में जैसा चिकनापन है जितना चिकनापन वैसा यहां भी आ जाएगा कुछ चीजें तो वहां भी घट जाती हैं इसी तरह से अन्य घटकों को भी ले सकते हैं किंतु दूध में खट्टापन नहीं था दही में खट्टापन आ गया यह तो बदलाव हो गया अब यहां को यूं घटाने लगे कि नहीं दही में खट्टापन आया इसका मतलब है दूध में भी खट्टापन था यह तो नहीं घटेगा गंध में भी अंतर आ गया है उसकी दूध की मीठी गंध थी इसकी खट्टी गंध हो गई है स्पर्श में अंतर आ गया है ये सब चीजें जो बदल गई हैं, अब यहां कहेंगे कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुण देखे जाते हैं तो स्थूलता से तो ये नहीं लगेंगे तो हम कहेंगे कि ये खट्टापन कहा था दूध में ये गाढ़ापन दूध में कहा था तो पतला था वो तो ये गाढ़ा हो गया है ये कहां था दूध के अंदर क्या कहेंगे दूध में था पहले नहीं था लेकिन दही के अंदर आ गया है। अब इसके अंदर हमें साथ में देखना होगा कि लेकिन दूध में ऐसी क्षमता थी उसके जो घटक थे वो ऐसे थे कि वह कुछ परिवर्तन से बदलने से वो खट्टेपन में आ जाते हैं वो जम जाता है पानी तो नहीं होगा ऐसा पानी में नहीं होगा पानी में वो क्षमता नहीं है कैरोसिन में उसमें क्षमता नहीं है घी तेल में वो क्षमता नहीं है वो इस तरह से नहीं बन सकते तो ये जो गुण प्रकट हुए हैं ये दूध में अनभिव्यक्त थे सामर्थ्य तो थी उसमें ऐसा होने की सामर्थ्य थी लेकिन थे नहीं वो गुण तो एक दृष्टि से हम कहेंगे कि बिल्कुल नए गुण हुए हैं दूसरी दृष्टि से कहेंगे कि नहीं इसके थे तो सही लेकिन अव्यक्त रूप में थे दोनों तरह से कथन हो सकता है लेकिन कारण गुणपूर्व को कार्य गुणो दृष्टा कार्य गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा इसका ये अर्थ कभी भी नहीं लेना कि जो जो गुण जैसे जैसे कार्य में है वैसे के वैसे कारण में भी होने चाहिए यह विशेष रूप से रासायनिक परिवर्तन के अंदर नहीं घटेगा यह स्थूलता में तो घट जाएगा स्थूलता में तो घट जाएगा लेकिन सूक्ष्मता में यह नहीं घटेगा रासायनिक परिवर्तनों में यह नहीं घटेगा इसलिए या लोक में भी नहीं घटता है तो प्रकृति और इन सूक्ष्म चीजों में भी हम ऐसा आग्रह क्यों रखें कि वहां ऐसा ही होगा वहां नहीं बनेगा ये उस तरह से नहीं है ये क्योंकि अगर कोई वैसा अर्थ लेता है इस सूत्र का कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट कार्य में जितने गुण है वो सारे के सारे कारण में भी होने चाहिए तो वो यही लोक में ही खंडित हो जाएगा लोक में ही खंडित हो जाएगा वो रहता ही नहीं है उसके अंदर कुछ उदाहरण वो अपनी जगह बहुत सारे उदाहरण सैकड़ों हजारों लाखों उदाहरण दे सकते हैं जहां इसको घटा देंगे लेकिन इतने ऐसे उदाहरण बहुत मिल जाएंगे जहां ये घट नहीं रहा है पूरा का पूरा अगर सूत्र का यही अर्थ है तो गलत हो जाएगा ना फिर प्रत्यक्ष से गलत जा रहे हैं तो यही गलत जा रहा है आप वहां कैसे करोगे तो इसको यूं थोड़ा कहेंगे कि सूत्र ने गलत लिख दिया है सूत्रकार गलत लिख दिया है सूत्रकार ने गलत लिखा ऐसा थोड़ा बोलेंगे यहां पर हम इसका गलत अर्थ लगा रहे हैं उनका ये अभिप्राय नहीं हो सकता कि सारे के सारे गुण वैसे के वैसे होंगे और संख्य के अंदर वो चर्चा आई भी है पहले अध्याय में अभिव्यक्त अनिव्यक्त वाली बात है कि ये शक्ति है या नहीं है असत से सत उत्पन्न होता है सत से सत सत से असत हो जाता है या असत से सत हो जाता है इत्यादि चर्चा सांख्य दर्शन के अंदर ली गई है तो नया तो लग रहा है हमें नई चीज उत्पन्न हुई है लेकिन उसमें वो सामर्थ्य थी बीज से अंकुर हुआ सारे गुण थोड़े ना मिल रहे हैं उसमें नए भी गुण आ गए बीज के अंदर नहीं थे वो लेकिन बीज में वैसा बनने की सामर्थ्य थी इस रूप में अन रूप में लकड़ी है और आग जल रही है तो कि आग इसके अंदर थी इसमें आग थी तो एक दृष्टि से कहो तो थी है लेकिन अभी तो नहीं है वहां पर ऐसे तो नहीं है कोई कहने लगे दिखाओ कोई अनिव्यक्त रूप में है अप्रकट रूप के अंदर है अभी गर्म नहीं है वहां पर तो इस रूप में ही लेना होगा अनभिव्यक्त रूप में इसी तरह शब्द स्पर्श आदि गुण प्रकृति में शब्द स्पर्श के रूप में नहीं थे हाँ उसमें सामर्थ्य है मूल प्रकृति में कि जब वो कार्य रूप में परिणत होती है इसी इस तरह का विशेष संयोग होता है तो उसमें ये, ये गुण धर्म आ जाते हैं ये ठीक है इस रूप में हम अव्यक्त रूप में सूक्ष्म रूप में इन गुणों को मान ले स्वीकार्य होता है लेकिन ये गुण जो कि तू वहां पर थे ऐसा नहीं कह सकते जिसका यहां यह भी निषेध कर ही रहे वो नहीं कह सकते ठीक है आगे चलेंगे तो वेदान दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और उसका ग्यारहवा सूत्र तो पीछे जो चर्चा चल रही थी उसी में पूर्व पक्षी कुछ आक्षेप कर रहे हैं पीछे वाले सूत्र में सिद्धांती ने स्वपक्ष दोषाच्य ये बात कही थी बोले इससे तो आपके पक्ष में भी दोष आने लगेगा अब यह जो शैली है ये किस प्रमाण का प्रयोग करके है किस प्रमाण का प्रयोग करते हुए पूर्व पक्षी को खंडित किया गया स्वपक्ष दोषाच्य आपके पक्ष में भी दोष आएगा कि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है कोई अनुमान प्रमाण है शब्द प्रमाण है कुछ नहीं कोई प्रमाण नहीं है ना तो। ये तो यह कैसे खंडन किया गया के तर्क के द्वारा किया गया तर्क युक्ति से किया गया प्रमाण नहीं है अपने आप में लेकिन फिर भी खंडित हो गया उसका और पूर्व पक्षी जो सिद्धांति का पक्ष खंडित कर रहा था उससे इसने अपने को बचा लिया सिद्धांती ने अपना पक्ष बचा लिया ना पूर्व पक्षी तो खंडित कर रहा था तो उससे भी बचा लिया उल्टा उस पर आक्षेप लगा दिया तो इसको देख करके ये जो तर्क का प्रयोग किया युक्ति का प्रयोग किया सिद्धांति ने उसको देखकर के पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं क्या तो पुनः आशंके समाधत्य आशंका रख रहे हैं पहले पूर्व पक्षी की फिर इसका समाधान है इसी सूत्र में सूत्र है तर्क अप्रतिष्ठान अन्यथा अनुमेयम इति चेत एवं अपनी अभिमोक्ष ने कहा कि तर्क की अप्रतिष्ठा होने से तर्क तर्क की अप्रतिष्ठान प्रतिष्ठा नहीं है तर्क की तो प्रतिष्ठा उसकी होती है जो अपने आप में स्वयं किसी चीज को कर सके कोई प्रमाण है वो अपनी बात को सिद्ध कर सके स्वयं में बिना अन्य की सहायता करके लिए वो सिद्ध कर सके उसकी तो कहते हैं प्रतिष्ठा है तर्क की क्या प्रतिष्ठा है तर्क तो अपने आप में सिद्ध कर नहीं सकता है एक तर्क उसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण काम में लेने पड़ेंगे अन्य चीजें चाहिए जैसा कि न्याय दर्शन में भी आता है कि तर्क प्रमाण नहीं है लेकिन प्रमाणों का प्रयोग करते हुए तर्क उसका सहायक है उपोदलक है उसको समृद्ध करता है प्रमाण सहित तर्क दिया हुआ हमारे साध्य को सिद्ध करता है या दूसरे का खंडन करता है प्रमाण सहित प्रमाण रहित तर्क होगा तो वो नहीं चलेगा तो तर्क की अपने आप में प्रतिष्ठा नहीं हुई ना अन्य जो प्रमाण है उनकी अपने आप में प्रतिष्ठा है वो एक बात को सिद्ध करते हैं तो करते हैं तर्क पर आश्रित है दूसरों पर आश्रित है अपने आप पर अपने आप पर नहीं को कर सकता बात को तो इस अंश को पकड़ करके पूर्व पक्षी ने कह दिया तर्क अप्रतिष्ठाना तर्क की तो अप्रतिष्ठा है इसलिए अन्यथा था आपको तो दूसरे ढंग से कुछ ज्ञान करना चाहिए बताना चाहिए अन्य ढंग से इसको सिद्ध करना चाहिए अनुमेय होना चाहिए दूसरी तरह से दूसरे प्रमाण का प्रयोग करना चाहिए केवल तर्क से बात नहीं चलेगी अब यहां पर ये यह जो वचन है तर्क अप्रतिष्ठाना था इसको भी बहुत लोग उद्धत करते हैं कि विधान दर्शन ने तर्क की अप्रतिष्ठा की है तर्क तो कुछ भी नहीं जब तर्क करने लगे हैं बोले नहीं तर्क वर्क नहीं है तो विधान दर्शन तो तर्क को मना करता है तर्क की अप्रतिष्ठा की है उसने पहली बात तो यह सिद्धांति वचन नहीं है ये तो पूर्व पक्षी का आक्षेप है सिद्धांति तो उत्तर आगे दे रहा है सिद्धांति नहीं है कहीं कहा गया कि तर्क की अप्रतिष्ठा है स्वपक्ष दोषाचाह हेतु दे रहे हैं और भी बीच बीच में हेतु दे रहे हैं शब्द प्रमाण के बीच बीच में हेतु भी तो देते हैं ना आपके विपक्ष में दोष आएगा ये भी होगा ये सब जो क्या कर रहे हैं तर्क युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन ये लोग क्या करते हैं तर्क प्रतिष्ठाना वेदान दर्शन ने कह दिया वेदान दर्शन का सूत्र है दूसरे अध्याय के पहले पाद का ग्यारवा सूत्र है शंका हो तो देख लेना खोलते ऐसे बोलेंगे जैसे कि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं हाँ, है तो सही लेकिन अर्थ क्या है उसका शब्दों वहां पर है इसका कोई मना थोड़ा ना कर रहा है हैं शब्द वो ईश्वर सिद्धि की तरह से ये तर्क प्रतिष्ठाना विधान दर्शन तो मानता ही नहीं है तर्क को पहली बात पूर्व पक्षी का है ये और तर्क की आप प्रतिष्ठा विधान दर्शन में भी नहीं है अब ऋषियों में परस्पर विरोध कैसे हो सकता है जब हम तर्क करते हैं तो फिर निरुक्त का उदाहरण दे देते हैं कि भाई तर्क नाम का ऋषि दे दिया गया जब ऋषि लोग नहीं रहे परंपरा नहीं रही तो कैसे निर्णय करेंगे बोले तर्क नाम का ऋषि दे दिया तो वो तो वो तर्क की प्रतिष्ठा करने वाला है ये तर्क भी एक ऋषि है जो तर्क लेने वाले होते हैं तर्क का प्रयोग करते हैं वो कहते हैं कि ये तो मजबूत है और होना ही चाहिए तर्क विर्क से निर्णय जिस तर्क अनुसंत सधर्म वेदना ये तो तर्क की बहुत जगह प्रतिष्ठा है बहुत सब है लेकिन वो जब जिनको खंडन करना हो ये तो तर्क विर्क है इससे कुछ नहीं होने वाला है तर्क वितर्क में क्या रखा है एकदम ऐसे उसको हटा देते हैं ना ऐसे लोग अपने समर्थन के लिए शब्द प्रमाण देते हैं कि देखो तर्क की अप्रतिष्ठा कही गई है वेदांत में तो तर्क अप्रतिष्ठानात तर्क की तो अप्रतिष्ठा होने से अभिप्राय क्या है पूर्व पक्षी का वह स्वयं में समर्थ नहीं है स्पाश्रित नहीं है पराश्रित है तर्क इतने अंश में ठीक बात है पराश्रित है अन्यथा था अनुमेय अमिति आपको और ढंग से अनुमेय करना चाहिए और दूसरे ढंग से सिद्ध करना चाहिए तो इस पे सिद्धांती दूसरा प्रमाण नहीं दे रहा है सीधे सीधे दूसरे प्रमाण तो दे चुका है आगे भी दे देगा लेकिन एक युक्ति से ही और बात को सिद्ध कर रहा है कि आपने जो आक्षेप लगाया कि तर्क की अप्रतिष्ठा है और आपको कुछ और अनुमान करना चाहिए तो बोले चेद एवं अभी अभिमोक्ष प्रसंग बोले मैं वैसा भी कर दूंगा तो मैं मुक्ति नहीं होने वाली है उससे अभिमोक्ष प्रसंग दोष की मुक्त दोष से मुक्ति नहीं होगी कि आपने कहा था तर्क की अप्रतिष्ठा है और मैं अनुमान लाके कर दूं अभी तो आप तर्क को खंडित कर रहे हो मैं अनुमान लेके आऊंगा तो बोलेगा अनुमान भी अप्रतिष्ठित है क्यों अनुमान अप्रतिष्ठित है क्योंकि वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है आश्रित होता है वो तो खुद खुद कहा है बिना प्रत्यक्ष के अनुमान की क्या प्रतिष्ठा है अनुमान से क्या सिद्धि कर सकते आप कुछ भी नहीं तो बोले यूं तो आप सारे ही प्रमाणों में कहने लग जाओगे नहीं किसी की भी अप्रतिष्ठा है तो ये करके परोक्ष रूप से सिद्धांत ये कह रहा है कि नहीं तर्क भी भले ही दूसरों पर आश्रित है लेकिन तर्क भी एक साधन है बात को सिद्ध करने का या दूसरे को खंडित करने का आगे देखिए भाषे स्वपक्ष दोषात यद उच्चते सतर्कवाद पिछला सूत्र स्वपक्ष दोषात वो जो कहा गया ये तो तर्कवाद था और तर्क से ना प्रतिष्ठानमस्ती तर्क की तो कोई प्रतिष्ठा नहीं है क्यों नहीं है ये तो ही एक स्तर को अपरण तर्केण छिद्य थे अपरश्च तद अपरण इति हे तो एक तर्क दूसरे से खंडित हो जाता है दूसरा तर्क उससे किसी और से खंडित हो जाता है तो तर्क तो कटते पिटते रहते हैं तो एक तो ये व्याख्या है इस तरह से अप्रतिष्ठा है कि तर्क खंडित हो जाता है तर्क खंडित नहीं भी होता है भले ही खंडित होते लेकिन सारे तर्क खंडित थोड़ हो ना होते पक्ष दोषाच्य इस तर्क को खंडित करना होता तो खंडित कर देता ना पूर्व पक्षी इसने तो क्या खंडित कर दिया तर्क से अगर उसमें दम होता तो सीधे खंडित करता नहीं ये जो आपने दोष दिखाया है तर्क दिया है ये ठीक नहीं है मेरे पक्ष में दोष नहीं आएगा परमात्मा में असमंजस नहीं होगा ऐसा कुछ उसको कहना चाहिए था वो तो कुछ कहा नहीं गया इससे अब ये जो प्रयोग कर रहा है ये भी तो क्या कह रहा है ये तर्क ही तो कर रहा है युक्ति तो कर रहा है ये और कह रहा है तर्क की प्रतिष्ठा है आपको और कुछ लेना चाहिए अब ये भी तो तिकड़म लगा करके ये है तर्क वितर्क तिकड़म लगा करके खंडित करना चाह रहा है, तो उसने ऐसा कहा तो सिद्धांति भी फिर उसको उसी ढंग से कह रहा है, कि अनुमय है तो ठीक है वो भी फिर दोपहर आश्रित हो जाएगा फिर तो तो इन्होंने तर्क की अप्रतिष्ठा को किस ढंग से व्यक्त किया कि एक तर्क दूसरे तर्क से खंडित होता है दूसरा तीसरे से खंडित होता है इस रूप में उसकी अप्रतिष्ठा है एक ये अर्थ है एक और जो प्रारंभ में मैंने बताया कि यह अन्यों पर आश्रित रहता है तथा तो अप्रेणी हेतु तो अन्यथा अन्यथा को खोल रहे हैं सूत्र में जो अन्यथा है अन्य प्रकारेण अनुमेयम अन्य प्रकार से अनुमेय है ये ये बात जानने योग्य अनुमेय का मतलब यहां पर सीधे अनुमान प्रमाण नहीं है जानने योग्य इन्होंने जैसा अर्थ किया अनुमेयम को इन्होंने आगे खोल दिया ज्ञातव्यम जानने न तो पक्ष दोषाक्षेपेणी चेत तरी केवल दूसरे के पक्ष में दोष दिखा दिया इतने मात्र से बात सिद्ध नहीं होगी आपको अपने पक्ष की सिद्धि करनी पड़ेगी अन्य प्रमाण देना होगा ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो उत्तर दे रहे एवं अपनी अभिमोक्ष प्रसंग एवं अपनी अर्थात खोल दिया उसको अनुमाने अनुमान करने में भी न प्रमाणांतर प्रसंग से विक्षेप के प्रसंग का विमोक्ष प्रमाणांतर का प्रसंग एक दोष है ये भी दूसरा प्रमाण भी मानना पड़ेगा इस दोष से मुक्ति नहीं है प्रमाण अंतर रूप दोष से विमोक्ष यानी मुक्ति नहीं है क्यों यथो तो ही अनुमानम अपनी न स्वाश्रयम भवती अनुमान भी अपने आश्रित नहीं रहता है तदपि किंचित दृष्टम लिंगम अपेक्षित है किसी दृष्टलिंग की अपेक्षा करता है यानी जो हेतु होता है वो तो दृष्टलिंग होता है ज्ञात होता है उसके द्वारा फिर कुछ दूसरा हेतु देता है प्रत्यक्ष पूर्वक होता है इनकी जो ये बाद में व्याख्या है स्वाश्रय वाली यही शुरू में भी लगनी चाहिए थी शुरू में अलग ढंग की व्याख्या हो गई है नीचे अलग है ये संगत है नीचे वाली यम लिंगम तेन ही वस्तु अनुमीय थे जो कुछ भी हम पहले देख चुके हैं लिंग यानी धुएं को देख के अग्नि का तो धुआं एक लिंग दृष्ट लिंग हो गया उससे अग्नि का अनुमान करते हैं तो आ, उससे ही हम अनुमान करते हैं और यही अनुमाने दृष्टम लिंगम लिंगम में नोपलब के नीचे ग और जोड़ लीजिए और पहले वाले में भी इस पंक्ति के पहले भी लिंगम ते नहीं वस्तु तो जो दृष्टि नहीं उपलब्ध होता है तो तद अनुमानम तो अनुमानत्म जहाती वो अनुमान अनुमान ही नहीं रहता है उसको अनुमान कह ही नहीं सकते प्रमाण ही नहीं मान सकते तस्मा जगत है उपादान कारणम प्रकृति ही जगत के पहले उसका उपादान कारण प्रकृति था और वो कैसी प्रकृति ब्रह्माश्रया आसित मंतव्य ब्रह्म के आश्रित थी वो दोनों ही को ही हम मान रहे हैं उसके आश्रित थी नभाव प्रसंग असत कथन से शास्त्र के प्रकृति का अभाव का दोष वहां पर नहीं आएगा अभाव नहीं समझना चाहिए उपनिषद सुतम क्योंकि उपनिषद में यह भी कहा गया है परमात्म सहचारिणी प्रकृति आसित परमात्मा की सहचारिणी उसके साथ साथ चलने वाली प्रकृति थी जगत रचनायाम कारणम जो कि जगत की रचना में कारण थी कारणम में मेरणा को पूरा कर लीजिए और उसके लिए एक वचन दे रहे हैं शिताशुशीतर का एकम बीजम बहुधा यह करोति पहले भी यह वचना है एक बीज को जो अनेक प्रकार से करता है तो यह मतलब जो कौन परमात्मा बीज यानी प्रकृति उसको बहुधा करता है कार्य जगत के रूप में बनाता है तो ये परमात्मा की सहचारिणी हो गई ना प्रकृति उससे दोनों ने मिलकर के इस संसार को बनाया परमात्मा ने उसका उपयोग लेके उसको कार्य के रूप में बनाया तो ये भी तो वचन मिल रहा है हमें इसी तरह से और बस दूसरा वचन है मायाम तो प्रकृतिम विद्या माईनम तु महेश्वरम प्रकृति को माया कहा परमात्मा को माई कहा माईन कहा मायावाला तो माया और मायावाला तो दोनों तो जुड़े हुए संबंध है दो शब्द हैं आपस में एक दूसरे से एक दूसरे के सापेक्ष हैं ये माया है इसलिए माया वाला इसको कहा जा रहा है धन है तो धन वाला कहा जा रहा है तो ये तो सतसत रहने वाले है प्रकृति सहचारी नहीं है परमात्मा की तो इस दृष्टि से जब हमें ये वचन उपलब्ध हो रहा है कि दोनों हैं तो हमको ऐसा ही मानना चाहिए कहीं असत कहा गया है तो हम प्रकृति का निषेध नहीं कर देंगे एक शास्त्र में प्रकृति को माना गया है स्पष्ट दूसरी जगह प्रकृति का निषेध जैसा लग रहा है तो हमें क्या करना होगा विरोध रखना होगा विरोध को नहीं उभारेंगे कि देखो तो यहां कुछ है यहां कुछ है अविरोध रखना होगा अध्याय ही है कि यहां असत का मतलब का मतलब प्रकृति अभाव नहीं है वहां एकदम स्पष्ट रूप से प्रकृति को कहा गया है इसलिए यहां यह अर्थ हम ले ही नहीं सकते यह सिद्ध है वहां पर प्रकृति स्थित और यहां हम इसको अर्थ ले ही नहीं सकते इसलिए यहां वही अर्थ लगेगा जो संगत होगा तो पूरे अन्य पूरे परिदृश्य को अन्य जगह के वचनों को देख करके वहां पर अर्थ किया जाता है ऐसा ही अर्थ है। हो गया <coughs> और इसी के आधार पर अब और भी एक सूत्र बनाते हैं कि इस जैसे और भी जगह है वहां भी ऐसा ही समझना चाहिए जो असत है यानी कुछ भी नहीं था असतवाद ऐसे ही अन्य भी जो वाद है वहां भी समझना चाहिए तो बारहवा सूत्र कहा ए तेन व्याख्या प्रकार है जैसा पीछे कहा गया है व्याख्यान प्रकार से शिष्टा परिग्रह अपी शिष्टा मतलब अवशिष्टा जो बचे हुए थे जो हा शिष्टा परिग्रह अपरिग्रह शिष्ट ठीक है शिष्टा अपरिग्रह शिष्टों के द्वारा जो गृहित नहीं किए गए हैं स्वीकार नहीं किए गए हैं उनके बारे में भी समझ लेना चाहिए श्रेष्ठ लोगों ने श्रेष्ठ लोगों ने जानियों ने जिन सिद्धांतों को नहीं लिया है वो जो बात प्रचलित हैं, उनके बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए जैसा यहां असत के लिए कहा गया भाष्य एतें यानी एतें व्याख्या प्रकार ऊपर की इसी शैली से शिष्टा अपरिग्रहा शिष्टै न परिग्रहते शिष्टों के द्वारा जिनका ग्रहण नहीं किया जाता है जिनको स्वीकार नहीं किया जाता है ते खलु असतवादे न सदृशा असतवाद के सदृश जो अन्य अन्यवाद हैं कौन से शून्यवाद आद है जो शून्यवाद है विज्ञानवाद है इस इस तरह के जो वाद हैं वे भी व्याख्याता यानी उनकी भी व्याख्या कर दी गई निराकरण व्याख्या व्याख्याता निराकृता वेदितव्यार्थ निराकरण की तरह उनकी व्याख्या निराकरण के रूप में व्याख्या की गई कि यह ठीक नहीं है अर्थात उनको निराकृत समझ लेना चाहिए इसी से समझ लेना चाहिए कि वो भी हट चुके हैं खंडित हो गए इसी शैली से होंगे तो यहां इत्यर्थ है पूर्ण विराम हो गया पिछला जो इसका संस्करण है उसमें यहीं तक ही दिया हुआ है वेदितव्या इत्यर्थ अब इसके आगे का भाग है ये इसमें जुड़ गया है कैसे जुड़ा पता नहीं भाष्य का जो आगे का भाग, भाग है हिंदी वाले में भी नहीं है इसका अर्थ हिंदी में भी अर्थ नहीं है और संस्कृत में भी पिछले संस्करण में तो नहीं था ये तो भाई प्रश्न उठेगा भाष्य तो अनुकूल ही किया है खैर कोई बात नहीं है उसमें कि ये जो सूत्र में शिष्ट शब्द आया तो प्रश्न कर दिया के शिष्टाहा शी के, के आगे आ लगा लीजिए अधूराए ये शिष्ट कौन होते हैं शिष्ट किसे कहते हैं बस इसको समझाने के लिए अगला वचन दे दिया इन्होंने तो व्याकरण महावाष्य कार्य ने पतंजलि उतम व्याकरण के महावाष्य के रचयिता मैसी पतंजलि जी ने ये कहा वचन उनका एक निवास ये ब्राह्मण कुंभी धान्यालोलुपा अग्रह कारण किंचित अंतरे कसाशित विद्या पारंगता त्र भवंत शिष्टा बहुत आदर पूर्वक कथन किया इनका किस आर्यावर्त में श्रेष्ठ लोगों के निवास स्थल में जो ब्राह्मण है विद्या के पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो उनमें भी कौन से जो कुंभी धान्य है एक घड़े जितना धान रखते हैं एक घड़े का एक महीने चल जाता है यानी अपरिग्रही है ज्यादा नहीं संग्रह करते क्योंकि ज्यादा संग्रह करेगा तो उनका भोग करेगा उपयोग करेगा संग्रह किस लिए करता है व्यक्ति उपभोग के लिए करता है वो ज्यादा नहीं रखते और आगे तक की सोचते भी नहीं है पूरे वृद्धावस्था का तक का सारा अभी मैं लेकर के रख लू कमा के रख लू तो वो तो उसी में लग जाएगा फिर, फिर इन कार्यो के लिए तो उसको जो बौद्धिक श्रेष्ठता है उसके लिए उसको समय ही नहीं मिलेगा कैसे करेगा वो न तो धन कमाने में लग जाएगा उसका सारा उपयोग वहां पर शक्ति समय वहां लग जाएगा और फिर तो कई अपनी कई पीढ़ियों तक के लिए भी करने लगते हैं केवल अपने लिए ही नहीं सात पीढ़ियां तर जाए ऐसा कमाने लगते हैं बेटों को और सबको भी होने लगे तो ऐसे लोग सूक्ष्मता में नहीं जा सकते उनके पास समय ही नहीं रहेगा सोचेंगे भी नहीं तो कुंभी धान्य होते हैं एक घड़े जितना धान है जिनका कम लेते हैं अलोलुपा जो लोलूप भी नहीं है संसारिक विषयों के प्रति आसक्त नहीं है अग्रह्यमान कारण और जो सामान्यतः कारण दिखाई देते हैं संसार की तरफ प्रवृत्त होने के वो उनके अंदर नहीं होते जैसे कि यश है धन भी उसके अंदर आ गया और कुछ ये जो चीजें हैं ये इन कारणों वाले वो नहीं होते इनको लेकर के नहीं चल रहे होते हैं ये निष्काम भाव से चल रहे होते हैं बिना उस तरह की लक्ष्य करके किंचित अंतरेण कश्याशित विद्याया पारंगता किसी भी तरह से किसी भी उपाय से किसी विद्या के पारंगत होते हैं उसमें दूर तक उसके और छोर तक गए हुए होते हैं उसमें गंभीरता से उन्होंने विचार किया हुआ होता है समझा हुआ होता है सब कुछ जानने वाला उसमें सब कुछ जैसा परमात्मा की दृष्टि में नहीं कह सकते लेकिन हाँ जैसा मनुष्य जान सकता है और छोर पारंगत होते हैं परे गए हुए होते हैं बिल्कुल जैसे समुद्र के इस पार खड़े हैं तो उस पार तक भी जो पहुंच सकते हैं सारे छोरों में इधर उधर उधर ऊंचा नीचा जहां भी उसकी गहराई व्याख्या है वो सब तरफ जा सकता है ऐसे पारंगत यानी विशेषज्ञ जो होते हैं तत्र भवंत शिष्टा वे आदर के योग्य सम्मान पूर्वक भवंत कह रहे वे शिष्ट होते उनको शिष्ट गया तथा मनुस्मृत मनुस्मृति में भी एक वचन दिया है शिष्ट का कि धर्मेण अधिगतो यही स्तु वेद सपरिभ्रंघ ते शिष्टा ब्राह्मणा जेया श्रुति प्रत्यक्ष हेतव यही जिनके द्वारा ब्राह्मण विद्या के पढ़ने पढ़ाने उनके द्वारा सपरिप्रिंगण वेद धर्मे न अधिगता वेद अपने उपांग वेदांग की सब पूरा जो व्याख्या है उसके सहित वेद जिन्होंने धर्म पूर्वक प्राप्त किया है विधिवत प्राप्त किया है जो शैली होनी चाहिए जिस तरीके से उस तरह से उन्होंने उसको किया है संगोपांग वेद का अध्ययन किया है पूरे धर्म पूर्वक महर्षि उसमें ब्रह्मचर्य आदि धर्मों का उल्लेख करते हैं धर्म का आचरण करते हुए जो इसको प्राप्त किए हैं तेज शिष्टा ब्राह्मण वे शिष्ट, वे ब्राह्मण शिष्ट कहे जाने चाहिए शिष्ट कौन है प्रत्यक्ष ये कैसे होते हैं श्रुति के प्रत्यक्ष के कारण होते हैं वो श्रुति मतलब तो वेद और उसको प्रत्यक्ष करने वाले सक्षात करने वाले साक्षात्कार करने वाले उसमें यह हेतु होते हैं कारण होते हैं ये लोग उसका प्रत्यक्ष करते हैं उसका ज्ञान करते हैं सक्षात करता होते हैं। उसके कारण के रूप में होते हैं कि भाई इसका वेद का सही अर्थ सही सही कौन बताएगा ये लोग बता सकते हैं ऐसे जो लोग होते हैं उनको शिष्ट कहते हैं तो शिष्टों ने जिन सिद्धांतों को नहीं दिया है उनका खंडन भी ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि तो शिष्टों के विपरीत कोई भी सिद्धांत लिया है किसी ने तो उसमें त्रुटि तो होगी ही कुछ ना कुछ त्रुटि होगी और वो खंडित होने वाला है शब्द प्रमाण से होगा युक्तियों से खंडित होगा खंडित तो होना ही है वो ठीक है तो अब इसी में पूर्व पक्षी कुछ बात तो मान ही चुका है कि प्रकृति होती है लेकिन एक प्रश्न और खड़ा कर रहे हैं अस्तुत प्रकृति उपादान कारणम परमात्मा निमित्त कारणम जीवात्मा नश्च भोगता रहस्यु ये तीनों बातें आ चुकी हैं प्रकृति उपादान कारण है परमात्मा निमित्त कारण है और आत्मा उपादान कारण निमित्त कारण नहीं है वो तो भोगता है पर यह खलू मुक्तात्मा न तेतु परमात्मनी तत्सुखम अनुभवंत प्रलयावस्था का वर्णन कर रहे हैं कि उस समय जो मुक्तात्माए हैं वो तो परमात्मा में रहते हुए परमात्मा के आनंद का अनुभव कर रहे हैं परंतु ये संति बद्धा लेकिन प्रलय से पहले जो बद्धावस्था में थे मुक्ति में नहीं गए थे तेतु प्रलयावस्था एम प्रकृतिया सह तस्याम लीना इव अभिभागे न जब प्रलय हो गया है तो वो जीवात्माएं है कहा हैं कहां चले गई वो जीवन तो है नहीं चल तो रहा नहीं है तो वो सूक्ष्म प्रकृति में ही जैसे लीन हुई भी उसी रूप में दिखाई दे रही है उनसे अविभाग रूप में अपृथक रूप में ऐसी तदा नहींन तेष्याम भोक्तृधर्म तस्याम प्रकृत आप तो ऐसे में पूर्व पक्षी है कुछ भी बोल सकता है बोले तो भोक्तृधर्म आपने कहा था जीवों का हालांकि तो प्रलयावस्था में भोक्तृधर्म व्यक्त नहीं होता है अव्यक्त रूप में तो आत्मा भोगता है वो तो मुक्ति में भी है तब भी और प्रलय में भी है मूल तो धर्म है ही आत्मा का लेकिन उस समय में वो व्यक्त नहीं है पर ये क्या कह रहा है पूर्व पक्षी की प्रलय अवस्था में वो प्रकृति के साथ में लीन रहता है तो अविभाग रूप में रहता हुआ तो प्रकृति भी भोक्तृर्म से युक्त हो जाती है। जीवात्माओं का भोक्तृर्म प्रकृति में भी प्राप्त होने लगेगा प्रकृति भी भोक्ता हो जाएगी पुनश्च सा जड़वाद च्यवते और यदि प्रकृति भी में भी भोक्तृत्व आ जाएगा तो फिर जड़ नहीं कहला सकती क्योंकि भोक्तृत्व तो चेतन में ही होगा तो प्रकृति भी चेतन हो जाएगी तो जड़ से चुत हो जाएगी और जड़त्व तो, जड़त्व तो च्यवनाथ उपादान्त अपनी च्यवते और उसका जड़त्व चला गया प्रकृति का तो उसका उपादानत्व भी चला जाएगा क्योंकि आप उपादान कारण प्रकृति को किस लिए मान रहे हैं क्योंकि वो जड़ परमात्मा क्यों नहीं है क्योंकि वह चेत चेतन है चेतन उपादान कारण हो नहीं सकता इस रूप में तो ये तो आक्षेप आ जाएगा तो तत्र उच अब इस विषय में समाधान किया जाता है तेरहवा सूत्र भोक्तरा पत्ते अभिभागश चेत स्याल लोकवत भोक्ता की आपत्ति अगर आती है और उसके कारण से अभिभाग हो रहा है यानी अभिन्नता आ रही है तो इसको लोक के समान समझना चाहिए जैसे लोक में जगत के साथ में आत्मा रहता है शरीर आदि और उसका भोक्तृत्व नहीं स्वीकार किया जाता है स्थूल जगत का ऐसे ही कारण अवस्था में प्रकृति में भी आत्माएं हैं उससे प्रकृति का भोक्तृत्व नहीं वहां पर सिद्ध हो जाता है इसी को भाष्य में खोला है प्रलयावस्थावा प्रलयावस्थायाम जीवात्मा प्रकृत्या सह अभिभागश प्रलयावस्था में जीवात्माओं का प्रकृति के साथ यदि अविभाग है यानी उसके साथ में ही है। तो तदा तस्या दोषो मन्यते तरी ऐसे में प्रकृति में भोक्तृत्व का दोष आएगा ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो लोकवत सतोकवत्त तथा ही न दोषः लोक के समान समझ लेंगे वहां भी वैसा ही हो जाएगा और उसमें कोई दोष नहीं है क्या है लोक में तो यथा ही लोके मनुष्याश्व गवादी जीवा नाम जड़म स्वस्व स्व शरीरम तही से अविभागा सत जैसे लोक में मनुष्य अश्व गौ आदि जो भी जीव है उनक, उनका अपने जड़ अपने अपने जड़ शरीर के साथ में अविभागापन्नता है पृथक पृथक नहीं है जड़ शरीर के साथ में आत्मा है ना जुड़ी भी तो है हम सब साथ ही तो घूमते हैं शरीर को ले लेकर के शरीर और आत्मा अभिन्न है न यहां पर ऐसे तो ये होते हुए भी सुषुप्ति काले तेषा धर्मेण विहीनम भवती जब सुषुप्ति होती है तो धर्म से वो विहीन हो जाता है क्योंकि सोते समय हम कुछ भोग नहीं करते सुषुप्ति में पूरी सुषुप्ति में क्योंकि भोग मतलब तो इंद्रिया आदि से जो हम बाहर का जानते हैं देखते हैं अनुभव करते हैं वो कुछ भी नहीं होता है वहां पर सुषुप्ति काले तेषा भोक्तृधर्मेण विहीनम भवती तद्वत् प्रलयावस्थाया जीवात्मा महासुषुप्तिर्भवती तो प्रलयावस्था में तो आत्माओं की महासुषुप्ति जैसी स्थिति होती है तथा प्रकृत्याश अविभागे विद्यमान विपन्ना जीवापन्नाती है तो प्रकृति के साथ अविभाग रूप से विद्यमान जीव होते हुए भी जीवों के धर्म से प्रकृति विपन्न नहीं होती है मतलब खिन्न नहीं है उससे जुड़ नहीं जाती है दूषित नहीं हो जाती है जीवात्मा अविभाग रूप से वहां रहते हुए भी प्रकृति उस दोष से युक्त नहीं हो जाती है विपन्न नहीं हो जाती है खीण नहीं हो जाती दोष युक्त नहीं होती है न ही भोक्तृधर्मापत्ति तस्याम जातु जाए थे उसमें भोक्त होती नहीं है क्यों सातु जड़ ईव तिष्ट वो तो जड़ के रूप में रहती है सुषुप्त शरीर आशय इव इति जैसे सुषुप्ति में शरीर आत्मा के साथ में शरीर रहता है ऐसे वहां पर भी रहती है तो जब यहां भी हम भोक्तरापत्ति नहीं कहते या कहते हैं तो गौण रूप से शरीर की भोग भो, भो, भो की प्राप्ति कहते हैं स्थूल रूप से लेकिन सुषुप्ति में नहीं होती ऐसे प्रलयावस्था में भी नहीं होगी अब पूर्व पक्षी इसी के ऊपर और प्रश्न उठा रहा है कि न सत नाम जीवात्म नाम संघेना प्रलय वेलायाम प्रकृतो भोक्तृर्मापन्नता बोले तो ठीक है चलो प्रलयावस्था में जीवात्मा के साथ संगत होते हुए भी प्रकृति में भोग भोक्ता की आपत्ति ना आए एवं तावत कार्य प्रकृतिया सह अन्य न भवित किम तो क्या ऐसे में ये जो प्रकृति है उसको कार्य जगत से भी भिन्न होना चाहिए जैसे प्रलयावस्था में जीवों से भिन्न है वो प्रकृति तो कार्यावस्था में कार्य जगत से भी ये प्रकृति भिन्न ही मानी जाएगी प्रकृत्याशाह अन्य नवित वो बिल्कुल उससे अलग तत्व है क्या जैसे कि तीन तत्व हुए परमात्मा हो गया एक जीव हो गया एक प्रकृति हो गई तो जीव तो प्रकृति से भिन्न तत्व है ये पीछे स्वीकार किया तो बोले क्या जैसे मूल प्रकृति और कार्य जगत ये भी भिन्न भिन्न तत्व है अलग अलग है क्या ईश्वर जीव मूल प्रकृति और कार्य जगत इस रूप में यानी मूल प्रकृति से भिन्न कार्य जगत कोई अलग तत्व है क्या अन्यत्व है क्या इसका ऐसा लगने ऐसा प्राप्त होने लगेगा तो अत्रोचते इसका समाधान कर रहे चौदह सूत्र तद तो तद अन्यत्व प्रकृति का कार्य जगत से अनन्यत्व है वो अन्यत्व नहीं है भिन्नता नहीं है वही है ये तो भिन्न तत्व नहीं है ये कार्य जगत ये वही है कैसे आरंभण शब्द आदि शास्त्रों में जो इनके निर्माण आदि के वचन आते हैं उसमें आरंभण शब्द भी आता है ये उससे उत्पन्न हुई है यह कथन आता है इससे निर्णय होता है भाष्य तया प्रकृत्याश कार्य से तो अन्यत्म अस्थि प्रकृति के साथ कार्य का अनन्यत्व है अभिन्नता है आत्मा के साथ भिन्नता है कार्य जगत के प्रकृति के साथ कार्य का अन्यत्व वही चीज है, है यह सिद्धांत पक्ष हुआ तत्र तत्रिषद प्रमाणम उपनिषद से संबंधित यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं आरंभन शब्दादिप्य आरंभन शब्द आदि प्रयोगती आरंभ आदि शब्दों के प्रयोग से प्रयोग जहां पर है ऐसे वचनों से ये बात सिद्ध होती है कैसे तो उन्होंने छंदोगे का एक वचन दिया यथा सौम्य एक मृत पिंडेन सर्व मृण मैं विज्ञातम सो प्रसंग है श्वेत ने पिता के पास में है, पिता उसको बोल रहे हैं श्वेत केतु को छ के, के अंदर में मतलब उसको श्वेत केतु को बोल रहे हैं कि जैसे एक पिंड के द्वारा सारा मिट्टी से बना हुआ पदार्थ ज्ञात हो जाता है एक मिट्टी को एक ढेले को जान लिया बाकी सबको भी जान लिया मिट्टी से बने पदार्थों को भी जान लिया तत्व कैसे क्या रचना है मूल तत्व क्या है ऐसे तो वाचा रंभणम विकारो नाम ये जो विकार नाम की चीज है कार्य जगत ये तो वाचारंभ मात्र है वाक कथन मात्र है भिन्न भिन्न चीजें कितनी दिखाई दे रही है कि ये कुछ ये हो गया कि, ये पर्वत है ये जल है ये सूर्य है ये जो भिन्न भिन्नता दिखाई दे रही है ये तो वाणी का कथन मात्र है इससे ये नहीं सिद्ध होता इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये प्रकृति से भिन्न कोई चीज है ये तो व्यवहार के अंदर इनका नाम बोलना होता है वाचारंभ है ये वाघ है केवल वाघ है, है मात्र व्यवहार के लिए कथन है वाचारंभम विकारो नाम मृतिका इत सत्यं ये जो जितनी मिट्टी से बनी हुई चीज है अलग अलग घड़ा सुराई आदि जो नाम ले रहे हैं वास्तव में तत्वतः देखा जाए तो ये सब मिट्टी ही है मिट्टी ही यहां पर सत्य है बस मूल चीज वही है तो इसको कहते हुए ये प्रकृति ही मूल है बाकी चीजें तो इसी के भेद है नाम का भेद है बाकी अन्यत्व है अभिन्नता है इसी को खोला तद्वत्त पृथिव्यादी नाम भिन्न भिन्न भिन पदार्था विकारात्मक नाम अभी प्रकृत्याश अन्यम विज्ञेम तो पृथ्वी आदि भिन्न भिन्न पदार्थों का जो कि विकार स्वरूप है उनका भी प्रकृति के साथ अनन्यत्व यानी अभिन्नता जाननी चाहिए समझनी चाहिए वैशेक दर्शन निगदित वैशेषिक दर्शन में भी इसकी पुष्टि में कहा है क्या कारण पूर्वक का, कार्य गुणों जो कार्य में गुण कारण में जो गुण होते हैं वो कार्य में जाते हैं तो ये जो कार्य है ये कारण से ही तो बना है उसके गुण इसमें कब आएंगे जब उससे बना हुआ होगा तस्मात अड़स्य जगतों जड़े न कारण न प्रकृत्याख्य न उपादान भवितव्य हम इसलिए इसका इसका किसका जड़स्य जगत है इस जड़ जगत का जड़ेन कारण इसका कारण भी ऐसा होना चाहिए जो जड़ हो जड़ कारण के द्वारा कौन है वो जड़ कारण प्रकृत्याख्य न उपादान न प्रकृति नामक जो उपादान कारण है उसको भवितव्य उसको होना चाहिए यानी उसी से ये सिद्ध हो पाएगा वो प्रकृति तो उपादान कारण होनी चाहिए और उसका कार्य जगत से अनन्यत्व है अभिन्नता है अब इसकी सिद्धि के लिए और बात कह रहा है सिद्धांती पंद्रवा सूत्र देखे भावे चो उपलब्ध है।, है कुछ ना कुछ पीछे जो तेरह सूत्र में प्रकृति का भोक्तृत्व भोक्तृत्व तो धर्म कहा गया वो किस दृष्टि से कह रहे भोक्तृत्व तो धर्म क्यों कहा गया पूर्व पक्षी है कुछ भी बोल देगा उसने तो ये यहाँ जो लिखा है वो तो इतना सा आधार है बस कि चूंकि आत्मा प्रकृति से वहां भिन्न नहीं होता है अभेदापत्ति होती है भिन्न नहीं है उसी में गुला मिला वहीं घुला मिला वही पर ही है इस दृष्टि से वो भोक्तृत्व तो उसमें भी आ जाना चाहिए कोई आधार नहीं है वैसे बोल दिया पूर्व पक्षी तो कर देता है कुछ भी तो भावे च उपलब्ध है और भाव के उपलब्ध होने से सिद्धांत की बात को रख रहा है कि अयम अपरो हेतु कार्य से कारण यत् कारण से कारण और कार्य में अभिन्नता है उसके लिए दूसरा है कि भावे च उपलब्ध भावे सती कारण कार्य से उपलब्धि दृश्यते न असती भाव के होने पर यानी कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति होती है ये देखा जाता है सत्या में व घटो जाए थे मिट्टी के होने पर ही घड़ा होता है नहीं होने पर नहीं होता है सत्सु एवं तंतुषु पटह संपदे न असत्सु। धागे हैं तो ही कपड़ा बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा यदि ही असत्य कारण कार्यता तरी असत्याम अपनी मृतिकायाम घटो जाए यदि बिना कारण के कार्य हो जाएगा तब तो बिना मिट्टी के घड़ा बन जाना चाहिए था और असत्सु तंतुषु अपनी पटह संपद्य और बिना तंतुओं के घड़ा कपड़ा बन जाना चाहिए लेकिन न तथा न चा भवती ऐसा होता नहीं है ये सिद्ध होता तस्मात सिदस्थि कार्य से स्वदान सह अन्य कि अस्ति कार्यस्य कार्य का अपने उपादान कारण के साथ में अनन्यत्व है, है। तथा कृत्व अन्यत्र उपनिषद ही पठ्यते ऐसा मानते हुए ही उपनिषद में भी ये कहा गया एक बीजम बहुधा यह तो बीज और जो जो बहुधा चीज बनाई जा रही है वो एक ही है दर्शने कारण भावा कार्य भाव कारण का भाव होने पर कार्य होता है कारण होगा तभी कार्य होगा कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा तो इसलिए भावे च उपलब्ध भाव होने पर ही होगा वो असत नहीं है सत है मूल प्रकृति उसी से ये कार्य जगत बना है तो आज का पार्ट इतना ही रखते हैं प्रणौतम तो। ओ सभी को छोदार विभाजन ऑप्शन